का जीवन जॉन केचुआ केचुआ अपना अधिकांश जीवन जमीन के अंदर बिताते हैं वे मिट्टी के अंदर सुरंग बनाते हैं वे मिट्टी में से गुजरते हुए उसे खाते हैं वे मरे पत्ते भी खाते हैं मत पत्ते और मिट्टी खाने के बाद केचुआ अपनी सुरंग के प्रवेश द्वार के पास अपशिष्ट पदार्थों को छोटे छोटे ढेरों में छोड़ देते हैं इन को कास्टिंग कहा जाता है कास्टिंग में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और मददी मेंचुओं या फुटपाथ पर केचुओं को देखा है बारिश में उनकी सुरंगों में पानी भर जाता है और वो नया घर खोजने के लिए किसी सूखी जगह की तलाश कर रहे होते हैं नर केचुआ या मादा केचुआ जैसी कोई चीज नहीं होती प्रत्येक केचुआ उभय यानी दुई यानी फूड डाइट होता अपने अंडे को एक भूमिगत बिल में छोड़ देता है दो महीने बाद केचुए का बच्चा अपने अंडे से बाहर निकलता है वो अंडे के खोल से बाहर रेंगता है युवा केचुआ मिट्टी में सुरंगय बनाता है रात के समय वो मरे पत्तों को खाता है कभी कभी केचुए मिट्टी भी खाते हैं मिट्टी केचुए के शरीर में से होकर गुजरती है वो छोटी गोल गेंदों के ढेर के रूप में अपशिष्ट जैसे बाहर निकलती है, उने कास्टिंग कहते हैं। आने तक केचुआ लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है वो मरे पौधों को अपने सुरंगनुमा बिल में खींचता है केचुए सर्दियों तक पौधे खाते रहते हैं उसके बाद उनके सोने का समय आ जाता है वसंत की बसंत की बारिश केचुए को वापस सतह पर लाती है जब भूखा चचुंदर केचुए के बिल के पास आता है तो केचुआ जल्दी से छिप जाता है फिर केचुआ अपने लिए एक साथी की तलाश करने निकलता है उसे अपना साथी बिल के बाहर ही मिल जाता है जल्दी केचुए के शरीर का एक हिस्सा अंडों से फूल जाता है अंडों से भरी अंगूठी ढीली हो जाती है और फिर केचुआ उसमें से फिसल निकल जाता है अंगूठी अंडो का खोल बन जाती है और केचुआ उसे पीछे छोड़ देता है जब केचुआ जमीन की ऊपरी तो को, को बार तेज बारिश होती है सुबह होते होते केचुए के बिल में पानी भर जाता है फिर केचुआ किसी सूखी जगह की तलाश करता है लेकिन वो बास्केटबॉल के मैदान में फंस जाता है तब एक छोटा लड़का उस के उठाता है और वो उसे बगीचे में रख देता है केचुआ गर्मियों का बाकी समय जड़ों के बीच सुरंग बनाने और मिट्टी खाने में बिताता है जब ठंड का मौसम लौटता है तो केचुआ दोबारा मिट्टी के अंदर जाकर सो जाता है वसंत ऋतु में केचुआ अपनी एक नई यात्रा शुरू करता है समाप्त